chale baba ke नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों स्वागत है आप सभी का करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग करियर ऑप्शन में ख़ास आपको अलग अलग ट्रेड के बारे में बातें करते हैं तो आज हमारे एक्सपर्ट से हमारी बातचीत होगी अमृता पाल कौर जी से तो आज आपको हम लोग एक विशेष ट्रेड के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एनिमेशन फिल्म मेकिंग जी हाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जिस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं आशा करूंगा कि आप सभी एनिमेशन वाले फिल्म तो देखे होंगे। तो तो इसमें क्या-क्या क्या स्ट्रक्चर -क्या है, क्या है, है, है स्कोप किस तरह से काम होता है और कितनी बड़ी इंडस्ट्री ये आज हम जानेंगे। तो आप सभी की तरफ से अमृतपाल कौर जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार ओम शांति मैं हूं आपकी सर्टिफाइड करियर काउंसिलर अमृतपाल न्यू दिल्ली से और इस श्रृंखला में जहाँ पे हम न्यू एज करियर्स की बात कर रहे हैं आज हम बात करेंगे एनिमेशन फिल्म मेकिंग क्या होती है एनिमेशन फिल्म मेकिंग और इसके बारे में जानेंगे कि कैसे आप इस लाइन में जा सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस सीरीज को पसंद करने का बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं हम और हमें बहुत अच्छा लग रहा है तो आइए बात करते हैं एनिमेशन फिल्म मेकिंग क्या होती है एनिमेशन फिल्म मेकिंग अगर आपने कोई भी कार्टून फिल्म देखी है तो कार्टून फिल्म्स जैसे डिज्नी की मिकी माउस और इस तरह की सीरीज जो है ये सब की सब एनिमेशन की ही सीरीज में आती हैं जिसमें इंसान नहीं होते कैमरे पे कैमरे के आगे वहां पे कार्टून कैरेक्टर्स को इस तरह से फिल्म के तौर पर पेश किया जाता है जिसमें प्रॉपर स्टोरी होती है देखने में बहुत अच्छा लगता है बच्चे और बड़े सब पसंद करते हैं लेकिन इसको बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है आइए पहले जानते हैं इसके प्रकार क्या होते हैं इसमें टू डी स्टॉप मोशन मोशन ग्राफिक चार तरह की कैटेगरीज आती हैं। 2D में बहुत ही ट्रेडिशनल ढंग से कैरेक्टर्स को और उसकी बैकग्राउंड को इकट्ठा करके एक फिल्म बनाई जाती है जिसका एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल है स्नो व्हाइट काफी पॉपुलर है जो डिज्नी फिल्म्स की तरफ से है 3D एनिमेशन में थ्री डायमेंशनल जिसको हम बोलते हैं वो एक डिजिटल एनवायरमेंट में बनाया जाता है जिसके काफी सारे बड़े बड़े स्टूडियोज हैं जैसे Pixar या ये लोग स्पेशलाइज करते हैं 3D डी एनिमेशन में और इंडियन स्टूडियो भी काफी सारे हैं जैसे ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एंड टूं एनिमेशन आप लोगों ने नाम सुने होंगे इसके बाद आता है स्टॉप मोशन जहाँ पे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ बीच बीच में फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को भी मूव किया जाता है तो यहाँ पे फिल्म अगर आपने देखी है कुडोस एंड द टू स्ट्रिंग्स, ये बहुत ही फेमस है और इसका एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है इसके बाद आता है मोशन ग्राफिक्स जिसमें काफी सारी चीजें इकट्ठी की जाती है जिसमें एनिमेशन आती है ग्राफिक डिजाइन आते हैं और वीडियो बनाकर उसका एक प्रॉपर आपको पेश किया जाता है ये ज्यादातर एडवर्टाइजिंग की दुनिया में काम होता है बहुत पुरानी अगर हम देखें ये काफी पुराने टाइम का है जैसे दादा सफ़ालके ने 1912 में एक बनाया था कृष्णा और कंस ये कुछ कुछ उस तरह का आ, उसका स्टार्टिंग था एनिमेशन काइंड ऑफ स्टार्टिंग था लेकिन आज भारत में और पूरे वर्ल्ड में इसका काफी एडवांस्ड वर्जन आ चुके हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री बन गई है जो कि स्टोरी टेलिंग और अलग अलग फील्ड्स में इसका इस्तेमाल होता है चाहे वो टेलीविजन की दुनिया हो चाहे वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट की दुनिया हो मोबाइल पे आप देखते हैं चाहे आपके नेटफ्लिक्स पे बहुत सारे अलग अलग इनका इस्तेमाल होता है जिसमें हम बड़े आराम से एनिमेशन की प्रोसेस उसका सब कुछ उनके अलग अलग तरीके से इनको बनाने के हम बहुत ही सुंदर सुंदर एग्जांपल देख सकते हैं अगर मैं आपको इतना कहूं कि इसमें हम एजुकेशन की फील्ड में साइंटिफिक फील्ड में आर्किटेक्चर हेल्थ केयर लॉ हर तरह की फील्ड में इसका आज की डेट में इस्तेमाल होता है तो ये गलत नहीं होगा तो ये फील्ड अपने आप में बहुत ही बड़ी हो चुकी है अमृता पाल कौर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आज एनिमेशन फिल्म इंडस्ट्री है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है तो चलिए आगे हम लोग एनिमेशन इंडस्ट्री में स्कोप्स क्या है और कितने बड़ी आ, लार्ज अपॉर्चुनिटी हमारे विद्यार्थी मित्रों को यहाँ पर है और इसमें अलग अलग जो है छोटे बड़े जो कार्य करने के जो हैं वो उसके बारे में बात करेंगे लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं करियर ऑप्शन सुनते रहो मुस्कते रहो प्यारे प्यारे वतन चाले के नमस्कार प्यारे भाई और बहनों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ब्रेक के बाद आइए आगे जानते हैं एनिमेशन फिल्म इंडस्ट्री में स्कोप क्या क्या है किस तरह से हम इसमें जुड़ सकते हैं और कितना लार्ज इंडस्ट्री है इसके बारे में जानते हैं अमृत पाल कौर जी फिर एक बार स्वागत है आपका आइए आगे हम बात करते हैं कि इस फील्ड में एनिमेशन फिल्म मेकिंग की फील्ड में क्या स्कोप है भारत में और इंटरनेशनली एस वेल इसमें स्कोप और इसका अर्निंग फैक्टर और इस इंडस्ट्री इंडस्ट्री का कितना बड़ा आज की डेट में साइज हो चुका है इस सब बारे में हम बात करेंगे आज की डेट में भारत में एनिमेशन इंडस्ट्री इक्कीस हजार करोड़ यानी कि 2.8 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है और इसका जो एनुअल ग्रोथ है वो पंद्रह से 20% है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी सारी करियर ऑपरचुनिटीज हैं जो बच्चे क्रिएटिव फील्ड में अपने लिए कुछ करना चाहते हैं ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आज की डेट में एनिमेशन फिल्म्स की और एनिमेशन फिल्म को बनाने के लिए उसमें जो कंटेंट चाहिए होता है चाहे वो टेलीविजन चैनल है चाहे वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन है सबके ऊपर इसका बहुत बहुत डिमांड है भारत में ही 500 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं और एक अफोर्डेबल इंटरनेट की वजह से ये भारत की बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और भारत में ही नहीं एक्चुअल में वर्ल्ड वाइड भारत एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है कि बाहर की कंपनियां भारत के कलाकारों से या जो भारत के एक्सपर्ट हैं उन लोगों से इसमें काम करवाना चाहते हैं बहुत बड़े बड़े जो इंटरनेशनल स्टूडियोस हैं सबसे बड़ा तो हमारा डिज्नी, वॉर्नर ब्रदर्स ये लोग एनिमेशन में बहुत ही सुंदर काम करते हैं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल भी आपने देखा होगा सोनी भी बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और भारत की जो नई सोच है जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसको हम डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया कहते हैं तो वहां पर भी एनिमेशन सेक्टर में बहुत बहुत बढ़िया मैं कहना चाहूंगी कि क्रांति आ चुकी है कि यहां पर जॉब ऑपरचुनिटीज या वर्क ऑपरचुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। अब इसमें बहुत सारी करियर ऑपरचुनिटीज हैं जैसे कैरेक्टर एनिमेटर ये Uh, हमारी एनिमेशन फिल्म मेकिंग के बीच में ही एक नीच एरिया बन जाता है जिसको कैरेक्टर का एनिमेशन करते हैं कुछ लोग बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं स्टोरी टेलिंग बोर्ड बनते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं वो स्टोरी बोर्ड पे स्टोरीज बनाते हैं ये बहुत अलग अलग छोटे छोटे नीच एरिया जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं थ्री मॉडलर्स टेक्सचर आर्टिस्ट लाइट लाइटनिंग आर्टिस्ट रिगिंग आर्टिस्ट composition artist, VFX artist VFX animation डायरेक्टर तो कंप्लीट इसका एनिमेशन फिल्म में भी आगे काफी सारी स्पेशलाइजेश अगर आप देखें कि ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर की भी कंट्रीज से हमारे पास इसमें ऑप्शन आती है और इसका अर्निंग पोटेंशियल स्टार्टिंग में दो लाख पर एन एम से लेकर अगर आप स्पेशलाइज कर जाते हैं तो 30-35 लाख रुपया साल का भी आप कमा सकते हैं और इसमें अगर आप चाहें तो आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको इनकी जरूरत होती है जैसे गेमिंग कंपनीज होती हैं एजुकेशनल कंपनीज होती हैं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं टेलीविजन की दुनिया है आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन की हैं, और साइंटिफिक की फर्म है ऑगेड एंड वर्चुअल रियलिटी में इन सब एरियाज में आज की डेट में एनिमेशन फिल्म मेकिंग का बहुत बहुत इस्तेमाल हो रहा है अमृतपाल कौर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की एनिमेशन इंडस्ट्री कितनी लार्ज है ये आपने बताया कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें अलग अलग जो है आ, पार्ट्स है टू डी है ना ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दिया न्यू एज करियर में तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बातें करेंगे अमृतपाल कौर जी से सुनते रहो मुस्करा रहो mm -hmm. आदमी दीवाना है ऐतबार करता है आदमी दीवाना है ऐतबार करता है वक्त भी कभी किसी का इंतजार करता है आदमी दीवाना है ऐतबार करता है है, थोड़ा सा फसाना है और क्या है जिंदगी और क्या जमाना है और क्या है जिंदगी और क्या जमाना है आदमी दीवाना है दीवाना है आदमी दीवाना है ऐतबार करता है बहुत जरूरी है जीने के लिए खुशी तो बहुत जरूरी है थोड़ा सा जो हम नहीं तो हर खुशी अधूरी है एक दिन मरी हम खुद मसीहा बन गया दर्द इतना बढ़ गया कि दर्द दवा बन गया दर्द इतना बढ़ गया कि दर्द दवा बन गया आदमी दीवाना है दीवाना नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एनिमेशन फिल्म इंडस्ट्री करियर की बातें चल रही हैं आशा करूंगा कि आप सभी विद्यार्थी मित्रों को बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो नए करियर के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप डिज़ाइनिंग में एनिमेशन में और फिल्म में इंटरेस्ट तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है तो आइए अमृतपाल कौर जी से अभी बात करते हैं कि कौन बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं और किस तरह की क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कहा से शुरू कर सकते हैं जी अमृतपाल कौर जी जी तो आगे बात करते हैं कि इस फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कैसे इस फील्ड में जा सकते हैं अगर आप इस फील्ड को कंसीडर करना चाहते हैं एक करियर ऑप्शन के बारे में तो सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट लेवल पे यानी कि बी के लेवल पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप 11th, 12th में किसी भी सब्जेक्ट में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर सकते हैं स्कूलिंग में आप आर्ट्स में भी अगर आपने स्कूलिंग करी हुई है और आपका थोड़ा सा भी क्रिएटिव माइंड है तो आप इस फील्ड में ग्रेजुएशन लेवल पे जा सकते हैं जैसे बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स इन एनिमेशन बैचलर्स ऑफ साइंस यानी कि बी इन एनिमेशन बैचलर ऑफ एनिमेशन Bachelor of Designs B. Des, with specialization in animation. post बैचलर ऑफ डिजाइन बी डे विद स्पेशन इन एनिमेशन इसमें विद एनिमेशन स्पेशलाइजेशन पोस्ट ग्रेजुएट diploma in animation. इसमें काफी सारे certification courses भी हैं जैसे इसमें range होती है छह महीने से लेकर दो साल तक का उसका फोकस स्पेसिफिकली आप थ्री डी मॉडलिंग करेक्टर एनिमेशन या इस तरह की किसी भी स्पेशलाइजेशन स्पेशन में भी आप कर सकते हैं अब कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो टॉप के हैं बहुत अच्छे से सिखाते हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एन अहमदाबाद चार साल का बैचलर्स ऑफ डिजाइन प्रोग्राम देता है वो एनिमेशन फिल्म डिजाइन स्पेशलाइज़ेशन में इस कोर्स की फी अप्रॉक्सिमेटली साढ़े चार लाख रुपए के आसपास है पूरे प्रोग्राम की और काफी हाईली कॉम्पिटिटिव इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है फिर इसमें आता है एक और है इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर आई डी बॉम्बे का जिसमें दो साल का मास्टर ऑफ डिजाइन प्रोग्राम वे Animation specialization आता है इसमें course fee है दो से ढाई लाख रुपए सारे program की इसका जो admission होता है वो CEED (Common Entrance Examination for Design) डिजाइन होता है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफ टी यहाँ पर भी आपको ऑफर किया जाता है तीन साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स कोर्स फी है अप्रोक्सीमेटली साढ़े तीन लाख और इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के द्वारा होता है फिर है बहुत ही पॉपुलर है मैक माया एकेडमी ऑफ एडवांस्ड सिनेमेटिक्स काफी सारे सेंटर्स हैं इसके अक्रॉस इंडिया इनकी ऑफर जो है वो डिप्लोमा कोर्स छह महीने से दो साल की होती है और कोर्स फी है इनकी डेढ़ लाख से लेके चार लाख रुपया डिपेंड करता है कि आप क्या स्पेशलाइजेशन करते हैं इसके बाद आता है अरीना एनिमेशन जो कि भारत की लगभग पचास सिटीज में अवेलेबल है ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेस करवाते हैं इनकी कोर्स फी एक से तीन लाख रुपये है डिपेंड करता है कि आप क्या स्पेशलाइजेशन करते हैं एक और है विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल मुंबई ये भी तीन साल का बैचलर्स का फाइन आर्ट एनिमेशन का कोर्स करवाते हैं इसकी फीस लगभग साढ़े सत्रह से अठारह लाख रुपया पूरे प्रोग्राम की है फिर है टूंस एनिमेशन अकेडमी जिसका डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्स है डेढ़ से तीन लाख रुपया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड फाइन आर्ट्स कोलकाता यहाँ पे बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री है और सारे प्रोग्राम की फी लगभग ढाई से चार लाख रुपया है इसके अलावा भी कुछ और भी हैं जिनको हम आगे बात कर सकते हैं धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका अमृतपाल कौर जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से हम इस करियर को एनहानस कर सकते हैं और कैसे पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हैं प्रैक्टिस करके ये बातें आपने बताया है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं और आशा करूंगा कि आप सभी को आज जो एनिमेशन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बातें हो रही हैं आपको भी अच्छा लग रहा होगा मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सुनते रहो मुस्कर्राते रहो आज oh. हम अमृतपाल कौर जी बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए और किस तरह से हम इस फील्ड में इन चीज़ों को करते हुए एकेडमिक सर्टिफिकेट के साथ अगर जाते हैं तो हमारा जो है इंपॉर्टेंस भी रहता है और हम अच्छे काम भी कर सकते हैं क्योंकि नॉलेज हमारे पास पूरी हो रही है तो आइए अब हम चाहेंगे कि क्या इसमें हमारा सिर्फ इंटरेस्ट होना ही काफ़ी है या इसमें हमारा कुछ इस तरह की बातें जैसे कि आप हमेशा बात करते हैं एप्टीट्यूड का तो हमारा एप्टीट्यूड के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जिससे हम अपने करियर को जिसको भी हम चूज करते हैं उसमें हम एक्सेल कर सकें अमृतपाल कौर जी अभी तक हमने बात करी है कि एजुकेशन क्या चाहिए एनिमेशन में आने के लिए इसका बैकग्राउंड क्या है क्या होता है एनिमेशन इसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है लेकिन इन सब में जाने से पहले कुछ खास चीजों का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है सबसे पहले बात करते हैं कि किन लोगों को एनिमेशन में जाना चाहिए तो सबसे पहली बात है कि आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए आपका पैशन होना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए अब आप कैसे जानेंगे कि आपका पैशन या एप्टीट्यूड है या नहीं पैशन या इंटरेस्ट तो सबको पता चल जाता है लेकिन एप्टीट्यूड है या नहीं ये जानना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको करियर काउंसलिंग करवानी चाहिए जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका सिर्फ पैशन ही नहीं आपका एप्टीट्यूड भी है क्योंकि इस फील्ड में अगर आप सोच रहे हैं कि आसान है तो आसान कुछ भी नहीं है मेहनत बहुत चाहिए इसमें आपकी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए और आप में पेशेंस बहुत होनी चाहिए किसी भी आ, काम को करने के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए जिसमें बहुत मेहनत करती लगती है और बारीकी से उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है तो इसलिए करियर काउंसिलिंग आपको चूज करनी चाहिए एडमिशन लेने से पहले एनिमेशन अपने आप में कोई एक दिन में करने वाली बात नहीं है इसमें काफी टाइम लगता है बहुत डिटेल ओरिएंटेड काम होता है फ्यू सेकंड्स यानी कि कुछ सेकंड्स में ये नहीं बन जाता इसमें हफ्ते भी नहीं लगते कई बार तो महीनों लग जाते हैं और कई बार तो साल साल लग जाता है जो बहुत ही डिटेल्ड प्रोजेक्ट होते हैं जैसे कि फिल्म मेकिंग एक बहुत ही सदी हुई कला है उसी तरह से एनिमेशन फिल्म मेकिंग भी एक सधी हुई कला है इसके बाद बात करते हैं कि आपको ये भी देखना है कि आप कितना पैसा इस वक्त अपनी फी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं या अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक छोटे मोटे लोकल इंस्टीट्यूट से एनिमेशन करके आप अपना जीवन इस फील्ड में नहीं बना सकते अगर आपको कुछ सीखना है और उस फील्ड में आपको अपना करियर अच्छे से बनाना है तो हमेशा एक अच्छे रिकगनाइज कॉलेज या इंस्टीट्यूट से जिसकी मार्केट में वैल्यू हो वहां से सीखना बहुत बहुत जरूरी होता है और उनका फी स्ट्रक्चर काफी हद तक मैंने पहले भी डिस्कस किया है इसके बाद आता है जब आप शुरू करते हैं तो आपके लिए सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स की जरूरत होती है एक लैपटॉप की जरूरत होती है और लैपटॉप के अलावा आपके पास जो सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन होती है वो पंद्रह से पचास रुपया एनुअल होती है तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर पे एनिमेशन नहीं हो सकती तो ये आप ध्यान रखें कि ना सिर्फ आपको फी पे करनी होगी उसके बाद आपको लैपटॉप चाहिए होगा या कंप्यूटर चाहिए होगा उसके साथ आपको कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स चाहिए होंगे और उनकी एनुअल कॉस्ट भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि शुरुआत करने के लिए आप इसमें इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं फिर आपको प्रोजेक्ट बेस काम मिलना शुरू हो जाता है आप एक बार अगर अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर लेते हैं अच्छा पोर्टफोलियो बना लेते हैं और नेटवर्किंग आपकी अच्छी है और आप लगातार सीखने की इच्छा रखते हैं तो इस फील्ड में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता आपके जो अः रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है वो बहुत जरूरी है अगर मैं इसको सबको समराइज करूं तो आपका इंटरेस्ट और आपकी लर्निंग एबिलिटीज ये सब कुल मिला के आपको इस फील्ड में कामयाब होने से नहीं रोक सकते आ, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अमृतपाल कौर जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया एप्टीट्यूड के बारे में आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को ये नया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्योंकि अगर आप किसी फील्ड में एक्सेल बनना चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ आपके पास कुछ एम्यूनिटीज होना बहुत ज़रूरी है जैसे कि एनिमेशन की बात करें तो इसमें आपको ढंग का लैपटॉप आपके पास हो और उसमें सॉफ्टवेयर हो और प्रैक्टिस अच्छी तरह से आप करें रेगुलर प्रैक्टिस करें इस पर तब जाके आप एक्सेल बन सकते हैं एक्सेल कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप सभी इन बातों को समझ गए होंगे और अमृता कौर जी ने अमृतपाल कौर जी ने जिस तरह से आपको बताया है वो सारी चीज़ें आप लिख के रखें नोट करें और आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो मोस्ट वेलकम आपका स्काई इज़ द लिमिट यहाँ पर आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता अगर रोक सकता है तो वो खुद आप या फिर आपका एप्टीट्यूड <laughs> तो इन दोनों को समझ लें और अपने करियर को ब्राइट बनाएं अपना और देश का नाम रोशन करें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नए करियर को लेकर तब तक आप बने रहिए एक बार फिर से आप सभी को बहुत शुभकामनाएँ अमृतपाल कौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनते रहो मस्कराते रहो